न उपनिषद द्वितीय खंड कथमिते शुणु कैसा समझा आप लोग सुनिए ना हम मन सुवेदे नो न वेदेति वेद च यो नेद तद्वेद नो न वेदेति वेद भावार्थ मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रह्म को भली भांति स्पष्ट रूप से जानता हूँ ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता जानता हूँ और नहीं भी जानता हम लोगों में से जो कोई भी मेरी इस निम्नलिखित उक्ति को समझता है वही ब्रह्म को जानता है ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता मैं जानता हूँ और नहीं भी जानता भाष्य न अहम मने सुवेद इति न एव अहम मने सुवेद ब्रह्म इति न एव तर् विदिम त्वया ब्रह्म उक्त आह नो न वेद इति वेद च इति च शब्दात न वेद मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को भली भाति जानता हूँ इस पर तब तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञात ही नहीं हुआ है आचार्य द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह शिष्य कहता है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता वेद चर्था जानता हूँ और यहाँ च शब्द लगाने का तात्पर्य है और नहीं भी जानता ननु नु विप्रतिशिधम ना मने सुवेदी नो न वेदेति वेद इति यदि न मससे सुवेद इति कथम मनसे वेद चेति अथ मन्यसे वेद एव इति कथ न मने इति एकम वस्तु येन ज्ञायते तेन तदेव वस्तु न सुज्ञाते विप्रतिद्धि संशय विपर्य वर्जय न्रह्म संशयितेय विपरीत वाई नियुमं शक्य संशय विपर्य एव प्रसिद्ध शंका गुरु तुमने जो कहा मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रह्म को भली भांति जानता हूँ ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता जानता हूँ और नहीं भी जानता तुम्हारे इस वाक्य में अंतर विरोध है यदि तुम्हें लगता है कि भली भांति नहीं जानता हूँ फिर कैसे मानते हो जानता हूँ और यदि मानते हो कि जानता हूँ तो फिर कैसे कहते हो कि भली भांति नहीं जानता जिस व्यक्ति के द्वारा कोई एक वस्तु जानी जाती है और उसी के द्वारा वही वस्तु भली भांति नहीं जानी जाती ऐसा कथन परस्पर विरोधी है और संशय तथा भ्रांति विपरीत ज्ञान के बिना नहीं हो सकता दूसरी ओर और, और ऐसा नियम भी नहीं बनाया जा सकता कि ब्रह्म का ज्ञान संशय या भ्रांति के द्वारा होगा क्योंकि संशय तथा भ्रांति ज्ञान तो सर्वत्र ही अनर्थकारी के रूप में प्रसिद्ध है एव आचार्य विचा्यम अ शिष्यो नचाल अव तद्द अथो इति आचार्य उक्त आगम संप्रदाय बलात्पत्ति अभवबला बलात जगर्ज च ब्रह्म विद्यानिश्चयता आत्मनः आत्मन इति उच्यते यो य कचित् न अस्माकब्रह्मचारिणाम मध्य तत् मद वचन तत् वेद स तद् तद्रह्मवेद समाधान। इस प्रकार आचार्य द्वारा विचलित किए जाने पर भी शिष्य यह ब्रह्म ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है आचार्य द्वारा कथित स्त्रुति परंपरा युक्ति तथा अपने अनुभूति के बल से विचलित नहीं हुआ और ब्रह्म विद्या में अपने दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करते हुए वह गरज उठा कैसे गरजा यह बताते हैं हम सह पाठियों में से जो कोई भी मेरे कथन को ठीक ठीक समझता है वह उस ब्रह्म को जानता है किम पुनः तत्वचनमति अतः आह नो नेति वेद चद विदता अदि उत्तम तदे वस्तुअु अभवाभ्या संयोज्य निश्चित वाक्यंतरे नो न वेतिवोचत आचार्य बुद्धि संवाद मंदबुद्धिग्रहण जपोहां चा च गर्जितम उपपन्नम भवति यो न तद्वेद तद्वेद इति तो फिर यह कथन क्या है ऐसा पूछे जाने पर उस शिष्य ने कहा ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता मैं जानता हूँ और नहीं भी जानता पहले जो आचार्य द्वारा कहा गया था यह ब्रह्म ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है उसी वस्तु को अनुमान तथा अनुभूति से जोड़कर आचार्य की बुद्धि के साथ मेल दिखाने के लिए और मन बुद्धि सहपाठियों की ब्रह्म के गेयत्य विश्वक धारणा को दूर करने के लिए एक अन्य निश्चय वाक्य से कहा ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता मैं जानता हूँ और नहीं भी जानता इस प्रकार उसका हम लोगों में से जो कोई भी मेरी इस उक्ति को समझता है वही ब्रह्म को जानता है कहकर गर्जना उचित ही है शिष्य आचार्य संवादात